महाभारत कर्ण पर्व पंचषसठी तमोध्याय है भीमसेन को युद्ध का भार सौंपकर कर श्री कृष्ण और अर्जुन का युधिष्ठिर के पास जाना संजय वाचर द्रोण कृत्वा संजय कहते हैं महाराज तन्दर उत्तम धनु करने वाले तथा शत्रुओं के लिए अजय अर्जुन ने दूसरों के लिए दुष्कर विरोचित कर्म करके अश्वस्थामा को हराकर फिर अपने सेना का निरीक्षण किया प्रहारे सूर सुन सभ्य सभ्य साची सूरवीर अर्जुन युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर युद्ध करने वाले अपने सूरवीर सैनिकों का हर्ष बढ़ाते हुए तथा पहले के प्रहारों से छत हुए अपने रथियों की भूरी भूरी करते हुए उन सबको अपनी सेना में स्थिरता पूर्वक स्थापित किया अपस्या, अपस्या भिपेत्या, राजा। परंतु वहाँ अपने भाई अजमेर कुलनंदन नंदन युधिष्ठिर को न देखकर किरीट अर्जुन ने बड़े वेग से भीमसेन के पास जा उनसे राजा का समाचार पूछते हुए कहा भैया इस समय हमारे महाराज कहाँ हैं भीमसेन वाच उवाच अपयातो राजा धर्मपुत्रोधि कर्णबाड़ाभतंगो यधि जीवित कथन चल भीमसेन ने कहा धर्मपुत्र राजा युद्ध यहाँ से हट गए हैं कर्ण के से उनके सारे अंग संतप्त हो रहे हैं संभव है किसी प्रकार जी रहे हो भवान सत्तमस्य प्रया तो राग प्रवृत्युरा शिविर गो अर्जुन बोले यदि ऐसी बात है तो आप कुरुश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर का समाचार लाने के लिए शीघ्र ही यहाँ से जाए निश्चय कर्ण शिविर में चले गए हैं जय प्रती संसमित पाण्डवाग्रह संखे न महानु भाव शत्रुगुण नि भैया भीमसेन जो वेगशाली वीर युधिष्ठिर द्रोणाचार्य के द्वारा किए गए प्रहारों तथा अत्यंत तीखे बाणों से अच्छी तरह घायल किए जाने पर भी विजय की प्रतीक्षा में तब तक युद्ध स्थल में डटे रहे जब तक ये आचार्यो मारे नहीं गए वे महान भाव पांडव शिरोमणि आज कर्ण के द्वारा संग्राम में संशयापन्न अवस्था में डाल दिए गए हैं अतः आप शीघ्र ही उनका समाचार जानने के लिए जाइए मैं यहाँ शत्रुओं को रोक के रहूँगा भीमसे तो महानुभाव रा प्रवृत्ति भर तर भीत इति भीमसेन महान भाव जाकर नरेश का समाचार जानो अर्जुन यदि मैं यहाँ से जाऊँगा तो मेरे वीर शत्रु मुझे डरपोक कहेंगे अर्जुनो भीम से नित एतान तब अर्जुन ने भीमसेन से कहा भैया संसप्तक गण मेरे विपक्ष में खड़े हैं इन्हें मारे बिना आज मैं इस शत्रु समुदाय रूपी गोष्ठ से बाहर नहीं जा सकता अथा प्रभृ अर्जुन साध्य प्रवीर संसप्त जामसेन ने अर्जुन से कहा कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर धनंजय मैं अपने ही बल का भरोसा करके संग्राम भूमि संपूर्ण सप्तकों के साथ युद्ध करूंगा तुम जाओ संजय उवाच तदीमसेन से बचो निशम्यु सुदुष्कर भ्रातरमित्र संसाटी असह्यमेकुष्क धारियापीति पाथ वाचनारायणम अमेय कपिद भज सत्यपराक्रमश् बचो भ्रत सत्व तहात्मा दृष्टि श्रेष्ठम अभिप्रयान प्रभुवाच विष्णु प्रवरम तदि संहते राजु की मंडली में अपने भाई यह अत्यंत दुष्कर वचन सुनकर कि मैं अकेला ही असह्य संसप्त का का सामना करूंगा उदार हृदय वाले महात्मा कपितध्वज अर्जुन ने सत्य पराक्रम भाई भीम के उस सत्य वचन को श्रवण गोचर करके उसे अप्रमेय वृष्टभंशंत नारायण अवतार भगवान श्री कृष्ण को बताया कि और उस समय कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर का दर्शन करने की इच्छा से जाने को उद्यत हो इस प्रकार कहा अर्जुन शत्रु अर्जुन बोले के अब आप इस शत्रु से नूपी समुद्र को छोड़कर घोड़ों को यहाँ से हाथ ले चले केशव मैं अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर का दर्शन करना संजय मुख्यं तथया प्रचोदयीम उदेत तव कर्माद्यम्य हम जहि पार्थिशा संजय कहते हैं राजन तदनंतर संपूर्ण दासारंशियों में प्रधान भगवान श्री कृष्ण अपने घोड़े हाँपते हुए वहां भीमसेन से इस प्रकार बोले कुंती नंदन भीम आज यह पराक्रम तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है मैं जा रहा हूं तुम शत्रु समूहों का संघार करो तथो जजा के शीघ्रांीघ्र शिग्र तर राजपमे राज राजन, राजन कर भगवान ऋषि के इस केरु के समान एक दी घोण द्वारा शीघ्र से शीघ्र वहाँ जा पहुँचे जहां राजा युद्धि विश्राम कर रहे थे प्रत्यने के व्यवस्थाप्य भीमसेनमरिंदम संदेश चैतम राज ततस्तु गुरश्रवीर राज्य शयानप एकम रथाद प्रत्यवर तस्महान धर्मराजस्य राज्यपा राजेंद्र शत्रुओं का सामना करने के लिए शत्रुधमन मृकोदर भीम से इनको स्थापित करके और युद्ध के विषय में उन्हें प्रवोक्त संदेश देकर वे दोनों पुरुष सिरोमी अकेले सोए हुए राजा युधिष्ठिर के पास जा रथ से नीचे उतरे और उन्होंने धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया तम दृष्ट् पुषव्याघ्रेमिणा पुषम मुद्दाभ्योपगत कृष्ण अश्विनाभ वाशव तबभ्यानंदद राजनश्नाभव हते महासुरेन् जंभे शक्र विष्णु यथा गुरु पुरुष सिंह श्री कृष्ण एवं अर्जुन को सकुशल देखकर तथा दोनों कृष्णों को इंद्र के पास गए हुए अश्विनी कुमारों के समान प्रसन्नतापूर्वक अपने समीप आया जान राजा युधिष्ठ ने उनका उसी तरह अभिनंदन किया जैसे सूर्य दोनों अश्विनी कुमारों का स्वागत करते हैं अथवा जैसे महान असुर जम्भ के मारे जाने पर बृहस्पति ने इंद्र और विष्णु का अभिनंदन किया था मनमान धर्मराज हर्ष गद्गदाचा प्रीतः प्राह परम तप शत्रुओं को संताप देने वाले धर्मराज ने कर्ण को मारा गया मानकर कर हर्ष गदगत पाणी से प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप आरंभ किया अथोपजात पृथुलोहिताक्ष सरा चिताधिर प्रदिग्धौ समे सेनाग्रनर प्रवीर युदिष्ठिरो वाक्य सेना के संग्राम अग्रभाग में युद्ध करने वाले पुरुषों में प्रमुख वीर विशाल एवं लाल नेत्र वाले श्री कृष्ण और अर्जुन जब समीप आए तब उनके सारे अंगों में बाण धसे हुए थे वे खून से लथपथ हो रहे थे उन्हें देखकर युधिष्ठिर ने निम्नाकित रूप से बातचीत आरंभ की महासत्वित तो तो सहित हतमाधी संख्य गांडी एक साथ आए हुए महान शक्तिशाली श्री कृष्ण और अर्जुन को देखकर उन्हें यह पक्का विश्वास देख कर उन्हें गांधी धारी अर्जुन ने युद्धस्थल में अजरत पुत्र कर्ण को मार डाला है ताभ्यनंद कौंत सामना परम वलगुना श्रित पूर्व अमितघ्न पूजियन भरत शब यही सोचकर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने मुस्कुरा कर से कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए परम मधुर और सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा उन दोनों का अभिनंदन किया श्री महाभारती कर्ण पर युधिष्ठिर प्रति श्री कृष्ण अर्जुन आग में पंचषठी तमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन का आगमन विषय पैंसठवाँ अध्याय पूरा हुआ